भी भी पांक की, पांक की की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मनोज चौहान की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है बड़ी अम्मा सुबह उठते ही आज भी कानों में गूंजती है मानो वही, वही ममता आवाज उठ जा बेटा सुबह हो गई के वशीभूत अनमने मन से झुंझला भी, भी उठता था देखा देखा मैं कभी कभार मगर नहीं भूलती थी रोज सुबह मुझे नींद से जगाना बड़ी अम्मा बचपन में दादी को पहली बार कब पुकारा होगा बड़ी अम्मा मुझे याद नहीं। मगर अक्सर उनका चिंतित रहना मेरे लिए मैं महसूस करता रहा हर, हर बार। वक्त के के फेर में धुंधला चुकी उन आँखों में आत्सल्य की रोशनी कभी, कभी कम नहीं हुई एक हल्की, हल्की सी आहट जगा देती, देती थी, थी उन्हें जब कभी मैं देर से घर लौटता था रात को मकान के घर होने का एहसास रहता था हमेशा मगर आज घर महज मकान ही रह गया है उनके उस खाली पड़े कमरे का सन्नाटा हर बार गहरा देता है अंदर के जख्मों को जानता हूँ जानता हूँ कि जीवन की ही तरह एक सच है मौत भी, मगर न जाने क्यों दिल आज भी मानना ही नहीं चाहता कि अब नहीं रही है बड़ी दूसरी कविता का शीर्षक है मुश्किल दौर जब भी लगे कि नहीं गुजर रहा मुश्किल दौर जीवन का ए दोस्त तू तो हौसला न हारना तू कभी क्योंकि है दौर, है दौर कौन सा जो नहीं गुजरा आज तक गुजर गया जो दौर कल था और गुजर जाएगा वो भी जो दौर आज है याद करना तू अतीत को जब खिन्न हो गए थे तुम जीवन की चुनौतियां पहाड़ लगती थी तुम्हें आत्ममंथित कर खुद को तुमने जुटाया था आत्मविश्वास फिर तुम पार पा गए थे उनसे तुम चलते थे रोज गिरकर संभलते भी थे लहू लुहान होते पांव भी नहीं डिगा पाए थे तुम्हारे इरादों को हर पल हर लम्हा लक्ष्य पर ही नजर गड़ाए रखते थे तुम खुली आँखों से देखे हुए वो सपने जो जगा देते थे अक्सर तुम्हें नींद से उन सपनों को भी हकीकत बनाया था तुमने वो तुम ही हो दोस्त जो गुजरे थे उस दौर से और वो भी तुम ही हो जो गुजर जाओगे इस दौर से भी तीसरी कविता का शीर्षक है मेरी बेटी मेरी बेटी अब हो गई है चार साल की स्कूल भी जाने लगी है वह करने लगी है बातें ऐसी कि जैसे सब कुछ पता है उसे कभी मेरे बालों में करने लगती है कंघी और फिर हेयर बैंड उतार अपने बालों से पहना देती है मुझे हसती है, है फिर खिलखिला कर, कर और कहती है, है कि देखो, देखो पापा, पापा लड़की बन गए कभी, कभी कभार गुस्सा होकर डांटने लग पड़ती, पड़ती है मुझे फिर मुंह बनाकर बना मेरी ही नकल उतारने लग, लग जाती है वाह मेरे उदास होने पर भी अक्सर हंसाने लगी है वाह रूठ बैठती है कभी तो चली जाती है दूसरे कमरे में बैठ जाती है सिर नीचा करके फिर बीच बीच में सिर उठाकर देखती है कि क्या आया है कोई उसे मनाने के लिए उसकी ये सब हरकतें लुभा लेती है दिल को दिन भर की थकान और दुनियादारी का बोझ सब कुछ जैसे भूल जाता हूँ एक रोज उसकी किसी गलती पर थप्पड़ लगा दिया मैंने। सुनकर उसका रुदन विचलित हुआ था बहुत। फिर सोचा कि परवरिश के नाम पर क्या इतनी कठोरता उचित है महज चार साल की ही तो है वह पश्चाताप हुआ मुझे फिर मेरी भूल का मैंने बुलाया उसे अपने पास और कहा बेटा सॉरी कोई बात, बात नहीं पापा अब नहीं करूंगी फिर ऐसी गलती उसकी चेहरे की वो निर्दोष भाव, एहसास दिला गए मुझे, कि चाहता है वो बाल मन भी धीरे धीरे समझदार और परिपक्व होना चौथी कविता का शीर्षक है बुझ गया वो दिया ये कविता पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न प्राप्त दिवंगत डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को समर्पित है आज वह दिया बुझ गया है मगर कर गया है आलोकित अनेक दिए जो करते रहेंगे सदैव ही संघर्ष अंधेरों से लड़ते हुए भूख और गरीबी जैसे शब्दों के सही मायने आत्मसात कर गया था वह खिलौनों से खेलने की उम्र में ही एक ऐसा शख्स जिसने सपने तो देखे मगर नींद में रहा ही नहीं सफलता की असीम बुलंदियों को छूकर भी वो जुड़ा रहा हमेशा जमीन से सुपथ पर चलकर सुकर्म करते हुए वह उठ गया इतना ऊंचा कि पद सम्मान और मजहब भी साबित हो गए बोने उसकी शख्सियत के आगे धर्म के नाम पर छोटी सोच लिए पद भ्रष्ट करने की नाकाम कोशिशें भी करता रहा पड़ोसी मुल्क अपने ईमान का लोहा मनवाकर कलम का सिपाही अड़े अचल समर्पित रहा मातृभूमि ये सच है कि ऐसे विरले कम ही होते हैं पैदा और विदा होकर भी जिंदा रहते हैं सदियों तलक आने वाली नस्लों की रूह में अभी आप सुन रहे थे मनोज चौहान की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल